पत्रावली एक सौ दस श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका ग्यारह जुलाई अठारह सौ चौरानवे प्रिय आला सिंगा पाँच सौ इकतालीस डियर मोर्न एवेन्यू शिकागो के अलावा और कहीं भी तुम मुझे कभी भी पत्र न भेजना तुम्हारा आखिरी पत्र सारे देश का चक्कर लगाकर फिर मेरे पास पहुंचा और यह भी इसलिए कि यहाँ पर सभी लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं सभा के प्रस्ताव की कुछ प्रतिलिपियाँ डॉक्टर बैरोज को भेजना साथ ही मेरे प्रति किए गए सदैव व्यवहार के लिए उन्हें धन्यवाद देकर एक पत्र भी लिखना तथा अमेरिका की पत्रिकाओं में यह समाचार प्रकाशित करने के लिए उनसे अनुरोध करना इससे मिशनरी लोग मुझ पर यह जो मिथ्या लांछन लगा रहे हैं कि मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं उसका समुचित खंडन हो जाएगा मेरे बच्चे कार्य किस तरह करना चाहिए इस बात की शिक्षा ग्रहण करो अभी हमें बड़े बड़े काम करने हैं गत वर्ष मैंने केवल बीज बोया था इस वर्ष मैं फसल काटना चाहता हूं इस अरसे में भारत में जहाँ तक हो सके उत्साह की भावना को शिशिथिल न होने दो कीडी को उसके अपने रास्ते पर चलने दो समय आने पर वह ठीक रास्ते पर आ जाएगा मैंने उसका जिम्मा ले रखा है अपने रास्ते पर चलने की उसे पूर्ण स्वतंत्रता है उसे पत्रिका में लिखने के लिए कहो इससे उसका मन ठीक रहेगा उससे मेरा आशीर्शीर्वाद कहना पत्रिका का शुभारम्भ करो मैं बीच बीच में लेखादि भेजता रहूंगा। बोस्टन के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापक जे एच राइट को प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि भेजना साथ ही पत्र में इस बात का उल्लेख कर उन्हें धन्यवाद देना कि वे ही अमेरिका में सर्वप्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे मित्र के रूप में ग्रहण किया था तथा तो उनसे यह समाचार पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए भी अनुरोध करना इससे मिशनरी झूठे साबित हो जाएंगे डिट्राइट के भाषण में मुझे 900 डॉलर अर्थात 2700 सौ रुपये मिला है अन्य भाषणों से एक में एक घंटे के अंदर मैंने 2500 डॉलर अर्थात 7500 सौ रुपये कमाए परंतु मुझे सिर्फ 200 डॉलर ही मिले एक दरगाबाज दगाबाज भाषण कंपनी ने मुझे धोखा दिया था अब मैंने उनका साथ छोड़ दिया है यहाँ पर मैंने बहुत सारा खर्च किया है सिर्फ तीन सौ डॉलर के लगभग बचे हैं आगामी वर्ष मुझे बहुत कुछ छुपवाना है अब मेरा विचार नियमित रूप से कार्य करने का है कलकत्ते में यह लिख देना कि मेरे तथा मेरे कार्य के बारे में वहाँ की पत्रिकाओं में जो भी कुछ प्रकाशित हो उसे वे लोग यहाँ भेजते रहें तुम भी एक आंदोलन जारी रखो एकमात्र इच्छा शक्ति के द्वारा सब कुछ हो जाएगा पत्रिका प्रकाशन के तथा अन्य खर्चों के लिए तुम लोगों को बीच बीच में पैसे भेजने की मैं चेष्टा करूंगा। एक समिति को संगठित करो जिसके अधिवेशन नियमित रूप से होते रहें और जहां तक हो सके इसके बारे में मुझे लिखते रहो मैं भी नियमित रूप से कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ इस वर्ष अर्थात आगामी जाड़े में मुझे काफ़ी रुपये जुटाने ही पड़ेंगे इसलिए तब तक मैं इंतज़ार करूंगा तुम आगे बढ़ते रहो श्रीपाल केरस को भी एक पत्र देना यद्यपि वे मेरे मित्र ही हैं फिर भी हम लोगों के लिए उनसे काम कराने की चेष्टा करना वस्तुतः तुमसे जितना ही जितना हो सके आंदोलन शुरू कर दो सिर्फ झूठ से बचो काम में लग जाओ मेरे बच्चों उस साहाग् तुम में स्वयं प्रज्वलित हो उठेगी श्रीमती जी डब्ल्यू हेल मेरी परम हितैशनी है मैं उनको माता तथा उनकी कन्याओं को भगनी कहता हूँ उनको भी प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि भेज देना तथा अपनी ओर से एक पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद देना संगठन की शक्ति का हमारी प्रकृति में पूर्णतया अभाव है उसका विकास करना होगा इसका सबसे बड़ा रहस्य है ईर्ष्या का अभाव होना अपने भाइयों के विचारों को मान लेने के लिए सदैव प्रस्तुत रहो और उनसे हमेशा मेल बनाए रखने की कोशिश करो यही सारा रहस्य है बहादुरी से लड़ लड़ते रहो जीवन क्षण स्थायी है इसे एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दो नर्सिंग के संबंध में तुम मुझे कुछ भी लिखते क्यों नहीं हो वह तो करीब करीब भूखों ही मर रहा है मैंने उसे कुछ दिया था फिर वह कहीं चला गया न मालूम कहाँ और वह पत्र भी नहीं लिखता अक्षय एक अच्छा लड़का है उसके प्रति मेरा स्नेह विशेष कहना यथोसाफिश्टों के साथ विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं मैं तुम्हें जो कुछ लिखता हूँ उनसे जाकर न कहना मूर्ख क्या तुम्हें मालूम है की थियोसॉफिस्ट ही हमारे पथिकृत हैं जॉर्ज थियोसॉफिकल सोसाइट अमेरिका ये आर्क, के ये अध्यक्ष थे हिंदू हैं और कर्नल आर्कट बौद्ध हैं जॉर्ज यहाँ के योग्यतम व्यक्ति हैं हिंदू थियोसॉफिस्टों से जॉर्ज का समर्थन करने के लिए कहना तुम उन्हें एक सम समर्मावलंबी होने के नाते हिंदू धर्म को अमेरिका के लोगों के आगे उपस्थित उपस्थापित करने के लिए धन्यवाद देकर एक पत्र भी लिखोगे तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा किसी संप्रदाय विशेष में हम सम्मिलित नहीं होंगे लेकिन प्रत्येक संप्रदाय के प्रति हमारी सहानुभूति रहेगी तथा हम सबके साथ मिलजुलकर काम करेंगे यह स्मरण रखना कि मैं इस समय बराबर भ्रमण कर रहा हूँ इसलिए 541 सौ एवेन्यू शिकागो मेरा प्रधान केंद्र है तथा इसी पते पर मुझे पत्र लिखना तथा भारत में जो कुछ हो रहा है उसका पूरा पूरा विवरण मुझे भेजते रहना साथ ही पत्रिकाओं में हम लोगों के संबंध में जो भी कुछ प्रकाशित हो उसका कोई भी अंश चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो मुझे भेजने में किसी प्रकार की भूल न करना जी जी का एक सुंदर पत्र मुझे मिला है प्रभु ऐसे सुंदर सचरित्र युवकों का कल्याण करे बालाजी सेक्रेटरी तथा हमारे अन्य बंधुओं से मेरा प्यार कहना निरंतर कार्य करते रहो अपने प्रेम के द्वारा सब पर विजय प्राप्त करो मैंने मैसूर के राजा साहब को एक पत्र लिखा है तथा कुछ फ़ोटो भेजे हैं आशा है अब तक तुम लोगों को मेरे भेजे हुए फ़ोटो मिल गए होंगे रामनाट के राजा को एक उपहार में दे देना उन्हें प्रभावित करने का जहाँ तक हो सके प्रयास करते रहना खेतड़ी के साथ सदापत्र व्यवहार करते रहना कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रयत्न करते रहो यह ध्यान रखना कि गति तथा उन्नति ही जीवन के चिन्ह हैं तुम्हारा पत्र मिलने में विलंब होने के कारण मैं प्रायः निराश हो चुका था अब पता चला कि तुम्हारी निर्बुद्धिता ही इसका एकमात्र कारण है बात यह है कि मैं बराबर भ्रमण कर रहा हूँ इसलिए चिट्ठियों को मुझे ढूँढ निकालना पड़ता है फिर याद रखो कि सभी कार्य आधिकारिक ढंग पर होना आवश्यक है जो प्रस्ताव सभा में स्वीकृत हो चुके हो, उनको शिकागो धर्म महासभा के सभापति डॉ. जे एच बैरोज को अवश्य भेजो तथा उनसे इसे तथा उन पेपरों और चिट्ठियों को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अनुरोध करो डॉक्टर बेरोज से तथा डॉक्टर पाल केरस से भी ये अनुरोध आधिकारिक होंगे विश्व महामेला के सभापति मिशिगन के डेट्रायट शहर से गए सेनेटर पामर को भी प्रस्तावों की एक प्रतिलिपि भेजो मुझ पर उनकी बड़ी दया रही है इस प्रकार एक पत्र तथा प्रस्ताव की प्रतिलिपि डेट्रायट के वॉशिंगटन एवेन्यू की श्रीमती जे बैगली के पते पर भेजो तथा तो उनसे भी उसे पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करो पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेज देना कोई बड़ी बात नहीं है असलियत यह है कि उन्हें बाकायदे डॉक्टर बैरोज जैसे आधिकारिक व्यक्तियों के माध्यम से आने चाहिए तभी वे प्रमाणिक माने जाएंगे डॉक्टर बैरोज के पास उन्हें भेज देना तथा तो उनमें उन्हें, उन्हें समाचार पत्र आदि में छपवाने के लिए अनुरोध करना यही सबसे अधिकारिक आधिकारिक तरीका है मैं यह सब इसलिए लिख रहा हूं कि मेरा ख्याल है विदेशी राष्ट्रों की कार्यप्रणाली से तुम परिचित नहीं हो अब अगर कलकत्ते के बड़े बड़े लोगों के नामों के साथ ऐसे प्रस्ताव प्रस्ताव आने लगे तो फिर मुझे जैसे अमेरिका के लोग कहते हैं बुम मिलने लगेगा और इससे मुझे अत्यधिक सहायता मिलने लगेगी तब यहाँ के लोग को भी यह विश्वास हो जाएगा कि मैं यथार्थ में हिंदुओं का ही प्रतिनिधि हूँ और तभी वे अपनी गाठ से पैसे निकालेंगे धैर्य के साथ लगे रहो अब तक हम लोगों ने बड़ा ही अद्भुत कार्य किया है वीरों बढ़े चलो निश्चित हम विजयी होंगे मद्रास की पत्रिका का क्या हुआ संगठित होकर सभा समिति स्थापित करते रहो काम में जा लगो यही एकमात्र उपाय है किडी से लेख लिखाओ इसी से उनका मिजाज ठीक रहेगा इस समय भाषण अधिक नहीं देना है अतः अब मैं लिखना शुरू करूंगा। यद्यपि सर्वदा ही मुझे कठिन कार्यों में लगा रहना पड़ेगा किंतु जाड़े के ऋतु आने पर लोग जब अपने घर लौटेंगे तब पुनः मैं भाषण देना शुरू करूंगा तथा इस बार सभा समिति स्थापित करने में जुट जाऊँगा खूब परिश्रम करते रहो तथा पवित्र एवं शुद्ध बनो उत्साहग्निस्वतः ही प्रज्वलित हो उठेगी शुभाकांक्षी विवेकानंद पुनश्च सबको मेरा प्यार तथा आशीर्वाद कहना मैं किसी को कभी भूलता नहीं हूँ सिर्फ बड़ा कर्म व्यस्त हूँ तुम तो मुझे अपना ट्रिपली केन का पता अथवा यदि कोई सभा समिति स्थापित की हो तो उसका पता लिखना विवेकानंद